भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्कर को आज्ञा दी कि तुम पांडवों की रक्षा करो भगवान का सुदर्शन चक्कर पांच पांडवों की रक्षा करता है ब्रह्मास्त्र से एक रूप से भगवान उत्तरा के पास खड़े हैं और एक रूप से भगवान हाथ में गधा लेकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए छोटा सा रूप भगवान ने धारण किया था चतुर्भुज और अपनी गधा को घुमा रहे थे एक रूप से भगवान उत्रा को पूछते हैं कि बेटी तुम्हारी अग्नि शांत हो गई इस तरह भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा की महाभारत में तो ऐसी भी कथा आती है कि जिस समय अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने के लिए पांडवों के वंश को खत्म करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया था तो भगवान ने पांडवों की रक्षा की पांडव के वंश परीक्षित महाराज की रक्षा की लेकिन भगवान ने अश्वत्थामा को श्राप दे दिया भगवान ने अश्वत्थामा को कहा था कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं तुम अमर भी हो जाओगे और तुम मौत के लिए भी तरसोगे तुम्हारे ये शरीर बहुत कमजोर हो जाएगा तुम दिन रात एक ही प्रार्थना करोगे कि मैं कब मरू मैं कब मरू मैं कब मरू लेकिन मौत तुम्हारे पास नहीं आएगी आज भी अश्वथामा जीवित है भक्तों आज भी मौजूद है ऐसी भी कथा आती है भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की पांच पांडवों की रक्षा की माता कौंती ने जब देखा कि कृष्ण ने इतना बड़ा काम किया कोई धन्यवाद नहीं माता कौंती भक्तों दौड़ी दौड़ी गई और भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गई <coughs> माता कौंती ने बड़ी सुंदर भगवान कृष्ण की स्तुति की इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में माता कौंती की स्तुति को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया प्रथम स्थान पहला स्थान बताया है इनकी स्तुति को नमसे पुरुषम धीमेश्वर प्रगते परम आलक्षम सर्वभूता न अंतर्भरवस्थित माया जवनिका छन्नमें अज्ञान दोक्ष जाम न लक्षसे मूढ़ दृश न तो धरो यता माता कौनती कृष्ण को कहती है भगवान भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं भीम भैया और युदेश्वर महाराज जी से कहते हैं कि देखो देखो भुआ जी मुझे भगवान कह रही है अरे भुआ जी मैं तो आपका भतीजा हूं भगवान कहा से आ गया माता कौंती कहती है महाराज आज मुझमें भगवता जागृत हो गई है इसलिए आप मुझे आपकी स्तुति करने दे मुझमे कई बार आपकी भगवता जागृत हुई बुआ जी बुआ जी के कर ये माया का पर्दा आप आगे डाल देते हो और मैं आपको थोड़ी नमन कर रही नमस् पुरुषम तमाम धीमेश्वरम ईश्वरे परम मैं तो परम पुरुष ईश्वर को नमन करती हूं और वो कोई और नहीं वो आप ही हो आपकी माया से पूरा संसार नाच रहा है और आप अपनी माया से नचा रहे हो भक्तों। दो खेल बहुत पुराने हैं एक कटपुतली का खेल और एक मदारी का खेल संत महात्मा तो भगवान से प्रार्थना कर कर कहते हैं कि प्रभु हम आपकी कटपुतलियां और आप हमको नचाने वाले हैं अब सब कठपुतली के खेल में मदारी के खेल में थके कौन ये भी बड़ी ध्यान देकर सुनने वाली बात अब मदारी के खेल के अंदर थकता है साहब बंदर मदारी साहब थोड़ी थकने वाले हैं। वो तो डमरू बजाते रहेंगे बैठे बैठे हा राजा ससुराल में जवाई जी कैसे जाते हैं तो बंदर बताएगा ऐसे जाते सासू की गालियां कैसे बढ़ती है साफ ऐसे बढ़ती है बंदर बेचारा नाच नाच कर थक जाएगा लेकिन मदारी थकने वाला नहीं इसलिए संतों ने तो भगवान को नचाने वाला कह दिया और अपने आप को संतों ने कह दिया कि महाराज हम तो आपकी कटपुतलियां हैं अब कटपुतली के खेल में कटपुतलियां नहीं थकती कटपुतलियों को नचाने वाले थक जाते हैं इसलिए संतों ने कह दिया महाराज आप जितना चाहे न हमें फिक्र नहीं है जब आप नचा नचाकर थक जाओगे आपको हम पर दया आ जाएगी तो साहब आप खुद नचाना छोड़ दोगे हमारे तो एक रसिक संत कहते हैं प्रभु आपने मुझे इस नाटक के मंच पर भेजा नाटक करने के लिए तो साहब यदि आपको मेरा नाटक पसंद आया तो हमको तो इनाम दीजिए और यदि आपको हमारा नाटक पसंद नहीं आया है तो आइंदा हमको नाटक करने के लिए आप मत बुलाना यहां कर लो बात तो भक्त भगवान से कह रहा है मैं तो आपके साथ रहता था आपने सृष्टि की रचना कर दी और क्या कहा चलो नीचे जाओ तो महाराज आपके पास हम मस्त होकर बैठे रहते थे आपने हमको नीचे भेज दिया नाटक करने के लिए हम नाटक कैसा भाई इसका भैया बन जाओ उसके पति बन जाओ इसके पुत्र बन जाओ उसके ताऊजी बन जाओ उसके काकाजी बन जाओ हम बन गए सब, हमने नाटक किया अब हम आपके कहने पर नाटक करने के लिए आए हैं और यदि आपको हमारा नाटक पसंद नहीं आया तो आइंदा आपको अपने धाम से हमें नीचे नाटक करने भेजने की जरूरत नहीं है और यदि आपको हमारा नाटक पसंद आया तो आप हमें इनाम में अपना धाम दे दीजिए भगवान जादूगर है माता कौनती कहती है माया माया जवनिका जवनी अब मायापति हो <coughs> माया का होता है मां याने नहीं मां याने नहीं या याने, याने जो है माया का अर्थ है जो है उसको छुपा देना और जो नहीं है उसे दिखा देना और यही काम करता है भक्तों जादूगर जादूगर क्या करता है एक कपड़ा लेगा था वो कपड़ा लेकिन ना जाने अपने जादू से क्या करेगा जो है उसको छुपा कर कबूतर को सामने लेकर आ जाएगा इसलिए माया मां या नहीं या माँ ने जो जो नहीं है उसको दिखाता है और जो है उसको छुपा देता है यही जादूगर भगवान है मायापति और जादूगर के संग एक जम्बूरा होता है जंबूरा जादूगर के संग होता है और जम्बूरे को जादूगर के विषय में सब कुछ पता है जंबूरा क्या जानता है अरे जंबूरा जानता है कि ये सब दिखावा है नजरबंदी है नजर का धोखा है तो जंबूरे को उस जादूगर के जादू से कोई फर्क नहीं पड़ता और अन्य जो लोग हैं वो पागल हो जाते हैं तो माता कौन थी? भगवान से कहती है प्रभु आज माया का पर्दा मत डालना बड़ी मुश्किलों से माया का पर्दा हटता है तब आप में भगवता जागृत होती है और आज मैं भगवता जागृत करती हूं तो भुआ जी कहते हो बस साहब आप, आप मुझे आपके विश्व में कुछ कहने दो आज आपको नमन करने दो आप तो भगवान हो माया के इशारे पर जो नाश्ता है उसे कहते हैं जीव आत्मा माया में रहकर माया जिनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती वो है महात्मा और माया को अपने इशारे पर नचाने वाले वह परमात्मा और आज उन्हीं परमात्मा श्री कृष्ण का भजन कर रही हैं माता कौंती कृष्ण युदेवायक देवकी नंदनायचा नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः आप देव की वसुदेव जी के पुत्र हो और आपका नाम है वासुदेव वसुदेव देवकी के यहां तो केवल आपने अवतार धारण किया लेकिन आपकी लीलाओं का आनंद नंद गोप कुमारों ने देखा महाराज नंद जी के यहां तो आप सोते थे और बाल लीलाओं का आनंद कीने देते थे गोप कुमार जितनी भी ब्रज भूमि में गोपियां थी और कुमार गण भगवान के सका देखो गोप गण जो होते हैं वो ग्वालिय होते हैं अब इन गोपों की जो पत्नियां होगी वो क्या कहलाएगी गोपियां यशोदा मैया भी तो गोपी एक नंद गोप की पत्नी है तो गोपी के कहलाई हे प्रभु ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले दो से प्रेम करने वाले हे मेरे गोविंद मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूं नमः पंकज नमः भा नमः पंकजनेत्राय मालिने पंकज, पंकज नमस्ते पंकजा धरा आपके नेत्र आपके होठ अरे आपका तो पूरा शरीर ही कमल के तरह है अच्छा भक्तो भगवान की स्तुति कमल के फूल से क्यों की जाती है कभी विचार किया भगवान की स्तुति कमल के फूल से इसलिए की जाती है क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना में सब कुछ बनाया कमल का फूल नहीं बना सके क्योंकि कमल के फूल से तो स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कमल भगवान की नाभि से प्रकट हुआ इसलिए संत तुलसीदास जी ने भी भगवान की स्तुति में कमल कमल का ही नाम लिया है नव कंज लोचन कंज मुख करंजारुणम कंज श्री राम चंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय तारुणम कंचन कितना कमल कितना भगवान के नेत्र आदि माता कौंती कहती है प्रभु आपके छे भाइयों को आपके मामा कंस ने मार दिया आपने उनकी रक्षा नहीं करी साप मुझ पर मेरे बच्चों पर जब जब विपता पड़ी आपने हमारी रक्षा की मेरे पुत्र भीम सिंह को मारने के लिए जेर दिया और आपने तो उस विष के द्वारा उसे तारक बना दिया कि आप भीम सिंह पर कोई विष असर नहीं करेगा लक्षा भवन में मोम के घर में हमें जलाना चाहा सरकार आपने हमारी रक्षा की और तो और मैं क्या कहूं शत्रु कोई बार नहीं थे शत्रु घर के अंदर थे विष्णु पितामा द्रणाचार्य करण दुर्योधन अरे ये तो उस महासागर के बड़े बड़े मगरमच्छ थे। इनसे आपने हमारे बच्चों की रक्षा की मेरी रक्षा की। इसलिए हे प्रभु हे गोविंद मैं आपको नमन करती हूं आपने योदा मैया के माट मटकों को तोड़ दिया था यशोदा मैया छड़ी लेकर आपको मारने के लिए आई यशोदा मैया के हाथ में छड़ी देखकर आप थड़ थड़ थड़ का रहे थे अरे आप तो वही ब्रह्म हो जिन्होंने वराह अवतार लेकर आदि देती हृणाक्ष को मारा अपने भक्त पेलाद के लिए आप खंबे से निकलकर नरसिंह बन गए थे आपने रामण को मारने के लिए रामा अवतार धारण कर लिया बड़े बड़े राक्षस भयभीत तो होकर आपसे भाग जाते हैं लेकिन भक्तों के प्रेम में बंधकर हे मेरे गोपाल आप तो छड़ी को देखकर कांप रहे थे आपके आंख से आंसू बह रहा था और आपका जो आंखों में लगा था काजल वो भे भे कर आपके गालों पर आ रहा था भगवान मुस्कुराते हैं भगवान कहते हैं बुआ जी अब तुमने तो हमको भगवान कह दिया अब चल अपने भगवान से कुछ मांग ले माता कौंती कहती है प्रभु हाथ पीछे मत करना बोले नहीं करेंगे क्या चाहती हो क्या चाहिए बोले पर्वतों के तरह मुझे दुख दे दो भगवान मुस्कुरा कर कहते तुम्हारा पेट भरा नहीं क्या दुखों से भक्तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि माता कौनती भगवान से मांग रही है दुख कौनती मैया के जीवन में बहुत दुख आया कौंती मैया का जन्म हुआ शूर सेन की पुत्री थी और नाम का प्रथा जन्म लिया माता पिता का सुख नहीं मिला मिलता कहां से कौंती भोज आए और इस प्रथा को गोद लेकर चले गए नाम पड़ गया कौंती कौंती भोज के राज्य में थे दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं अभी माता कौंती ने होशीमा संभाला था दुर्वासा ऋषि की कोई सेवा नहीं करना चाह रहा था कौंती मैया ने कहा मैं सेवा करूंगी दुर्वासा ऋषि की मैया कौंती ने खूब सेवा करी ऋषि वर्ण एक मंत्र दिया कि जिस देवता के सामने इस मंत्र को पढ़ोगी वे देवता तुम्हारे पास आ जाएगा एक दिन माता कौंती अटारी पर बैठी थी खिड़की पर सूर्य को देखकर माता कौंती ने मंत्र पढ़ दिया सूर्यदेव अब साफ प्रकट हो गए सूर्य देव को देखकर माता कौंती डर गई कौन हो बोले तुमने तो मुझे बुलाया मैं सूर्य देव बोले ठीक है महाराज चले जाइए बोले ऐसे थोड़ी जाएंगे हम तो तुमको वरदान ही देकर जाएंगे क्या काय का वरदान हां मैं तुमसे संतान पैदा करूंगा कौंती मैया डर गई मैंने तो अभी अभी जवानी में प्रवेश किया है मुझ पर तो कलंक लग जाएगा अब सूर्य देव के द्वारा गर्भ को धारण कर लिया कौंती के कान के माध्यम से एक पुत्र जन्मा जिसका नाम तक कर्ण कुआरिमा बन गई अभी तक यह चिंता माते से गई नहीं पांडव महाराज के संग इनका विवाह हो गया जो कि जन्म से पीले के मरीज थे पांडव पीली के मरीज को कहा गया भक्तों अब जवानी में ही विधवा हो गई अपने बच्चों को अस्तिनापुर लेकर आई शत्रु कोई बाहर नहीं थे शत्रु घर में थे बाहर शत्रु हो तो दरवाजा बंद कर, कर अंदर बैठ जावे अंदर ही शत्रु हो तो कहां भागेगा इसलिए भगवान कृष्ण माता कोंती को कहते कि भुआ जी तुम्हारा दुखों से पेट नहीं भरा इसलिए किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा दुख में सुमिरण सब करे पर सुख में करे ना कोई जो सुख में सुमिरण करे तो दुख का हे कोई दुख में तो सब लोग राम राम करते हैं सुख में कोई राम राम नहीं करता यदि सुख में राम राम कर लोगे तो दुख तो आपके पास आएगा ही नहीं माता कोंती ने भगवान कृष्ण से दुख मांगा और दुख भगवान के खजाने में नहीं है इसलिए भगवान वहीं रुक गए एक दिन अर्जुन ने क्या देखा कि भगवान कृष्ण ध्यान अवस्था में बैठे हैं अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि लोग आपका ध्यान करते हैं आप किसका ध्यान कर रहे हो अर्जुन ने कहा अर्जुन को कहा भगवान कृष्ण ने कि मैं अपने भक्त विष्णम पितामह जी का ध्यान कर रहा हूं तीरों की सैया बलेटे हैं अपने देह का त्याग नहीं कर रहे हैं कि प्रभु आप आओगे तभी मैं अपने देह का त्याग कर इतने में ब्राह्मण समाज भगवान कृष्ण के पास आता और कहता है कि हम युद्धि महाराज जी को कह रहे हैं कि राजगद्दी पर बैठो वे नहीं बैठ रहे हैं युद्धिस्तर जी कहते हैं कि मैंने अपने गुरुजनों का वध किया मैंने अपने पूर्वजों का वध किया मैं पापी हूं तो प्रभु हमने उन्हें कहा तुम यज्ञ कर लो यज्ञ करने से भ्रमत्या का पाप तुम्हारा खत्म हो जाएगा लेकिन कह रहे कि यज्ञ में तो कई पशुओं की बलि दे नहीं जाएगी दी जाएगी मैं पापी ही हूं जितनी स्त्रियां विधवाओं का रोई उनके जितने आंसू जमीन पर गिरे उतने वर्षों तक मैं नरक का भोग करूंगा मैं राजगति पर नहीं बैठूंगा तो ब्राह्मण देवों ने भगवान कृष्ण से कहा प्रभु आप ही उसे समझा दीजिए भगवान मुस्कराकर कहते कि के मेरे कहने पर नहीं मानेंगे मैं सवेरे जी को युद्धिता के पास लेकर जाऊंगा विषम पितामा जी को हमारे दर्शन की अभिलाषा है हम अपना दर्शन भी देंगे विषम पितामा जी को और युदिष्ठर जी को ज्ञान का उपदेश भी विषम पितामा जी के द्वारा दिलवा देंगे सवेरा हुआ भगवान ने पांडव को बिठाया और भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में गए आज पूरे जगत में ये दिंदोरा पीट गया कि विषम पितामा जी सुंदर ज्ञान का उपदेश देने वाले हैं तो सारे ऋषि मुनि विषम पितामा जी के ज्ञान का उपदेश सुनने के लिए भक्तों आ रहे हैं कुरुक्षेत्र में भगवान परशुराम जी भी आए हैं सुधगो स्वामी जी कहते हैं और किसे लेकर आए अपने शिष्यों को महाभारत में कथा आती है काशी नरेश की तीन पुत्रियां थी ये तो आपने कथा सुनी ही ली है बड़ी पुत्र थी जिसका नाम था अंबा जो राजा शलवे से प्रेम करती थी राजा शलवे ने उन्हें स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो विषम पितामा जी से हार गए थे राजा ने कहा कि तुम विषम पितामा जी की पत्नी बनो मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि नियम है मैं उनसे पराजित हो गया हूँ हार गया हूं अंबा विषम पितामा जी के पास आती है कि आप मुझे स्वीकार करो विषम जी कहते हैं कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं मैं विवाह नहीं कर सकता अब ये विषम पितामा जी के पास से चली गई और भगवान परशुराम जी के पास गई भगवान परशुराम जी से प्रार्थना करी तो भगवान परशुराम जी अंबा को लेकर आते हैं और विषम पितामा जी से कहते हैं कि तुम अंबा से विवाह करो विषम पितामा जी कहते गुरुदेव मैंने सौगंध खाई है सदैव ब्रह्मचारी रहने की इसलिए मैं विवाह नहीं करूंगा परशुराम जी ने कहा अगर तुम विवाह नहीं करोगे तो तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा मुझसे विषम तो पितामा जी तैयार हो गए थे युद्ध हुआ था भगवान शंकर ने उस युद्ध को बंद करवाया और अम्बा को वचन दिया कि इस विषम पितामा की मृत्यु का कारण तुम ही बनोगे फिर यह शिकंदनी मनी कथा आती है और मुख्य बात यह है विषम पितामा जी को भगवान परशुराम जी के अन्याय शिष्य तुच्छ कहते थे बुरा भला कहते थे इसलिए आज विषम पितामा जी के पास भगवान परशुराम जी उन शिष्यों को लेकर आ रहे हैं जो विषम पितामा जी की निंदा करते थे क्यों लेकर आ रहे हैं आज भगवान परशुराम जी उनको बताना चाहते कि देखो तुम लोग मेरे जिस शिष्य को तुच्छ कहते थे आज उनका ज्ञान उपदेश आप सुनो पांडवों को लेकर भगवान आए पांडव पैर के पास खड़े हो गए ऋषि मुनि दाएं बाएं हाथ के पास खड़े हो गए भगवान कृष्ण सर के पास खड़े हो गए अर्जुन को देखकर विषम पितामा जी कहते हैं कि अर्जुन कृष्ण कहा है भगवान कृष्ण सर के पास भगवान ने सुना भगवान अब चरणों के पास आ गए हैं बाबा आपने हमें याद किया बोले हा बोले कृष्ण आज तो पर्दा नहीं करो आज तो ये पर्दा हटा दो विषम पितामा जी कहते कि प्रभु जब तक मैं अपने देह का त्याग ना कर दूं, तब तक आप मेरे पास मुस्कुराते खड़े रहना सादेव देव भगवान प्रतीक्षता कलेव रम या वी हिन्हो ने हम प्रसन्न हासण लोच लोलसन नामुखम भुजम ध्यान पतश्चतुर्भुज हे प्रभु जब तक मैं अपने देह का त्याग ना कर दू आप चतुर्भुज रूप में खड़े रहना अब भगवान तो दो हाथ वाले खड़े थे चतुर्भुज कहां से आ गए लेकिन विषम पितामा जी को भगवान चार हाथ वाले नजर आ रहे थे क्योंकि विषम पितामा जी की इच्छा थी चतुर्भुज रूप का दर्शन करने के लिए विषम पितामा जी कहते कर के, के अर्जुन तुम इन्हें जानते हो अर्जुन ने कहा जानता हूं बोले कौन है बोले हमारे मामा जी के पुत्र है जी हसे अरे अर्जुन तुम क्या करते हो कभी तुम कहते हो कि हमारे मामा जी के पुत्र है कभी तुम कहते हो कि मेरे दोस्त है कभी तुम इन्हें अपना सारथी बना लेते हो और कभी तुम कहते हो मेरे गुरुदेव है इनसे गीता का उपदेश लेते हो प्रभु प्रभु भक्त भी आपको जो बनावे आप भक्तों के प्रेम में बंद कर वो ही बन जाते भक्त मद में बड़ी सुंदर कथा आती है ज्ञानदेव महाराज जी के शिष्य थे नामदेव जी और त्रिलोचन महाराज जी एक दिन त्रिलोचन महाराज जी ने ज्ञानेश्वर जी से कहा गुरुदेव अब मैं तो व्यापारी हूं व्यापार से फुर्सत नहीं मिलती है ठाकुर जी की सेवा क्या करू अब गुरुदेव आप कुछ ऐसी सेवा बता दीजिए जिससे ठाकुर जी की सेवा बन जागा आसान तरीके से गुरुदेव ने कहा कि हे त्रिलोचन तुम संतों की सेवा करो जो भी संत आवे उनकी बढ़िया से सेवा करो जैसे भगवान की सेवा करते हो ऐसी सेवा करो तो हमारा कल्याण हो जाएगा और भगवान की सेवा भी हो जाएगी त्रिलोचन महाराज अपनी पत्नी के संग जो आवे संत उनकी खूब सेवा करते थे इनके संतान नहीं थी लेकिन संतान के लिए शोक नहीं करते थे इनके ये तो भक्ति में मस्त रहते थे और यही एक वैष्णव के अंदर गुण बताया गया सेवा करते करते कई वर्ष बीत गए बुढ़ापा आ गया अब सेवा में कष्ट होने लगा एक दिन संध्या काल में शाम के वक्त पति पत्नी ने सलाह की कि किसी सेवक को रख देना चाहिए बोले ठीक है सवेरे त्रिलोचन महाराज जी टहलने के लिए गए उस समय एक सुंदर बालक था जिसकी आयु लगभग दस साल की होगी सेठ जी नमो नारायणम सेठ जी ने कहा नमो नारायणम सेठ जी सवेरे सवेरे कहां अरे बेटा टेलने के लिए जा रहा हूं पर तुम कहां जा रहे हो सवेरे सवेरे अरे सेठ जी अपने राम तो नौकरी की तलाश के लिए जा रहे हैं अरे सेठ जी ने विचार किया संध्या में तो शाम को तो सलाह हुई थी हमने सेवक का विचार किया था रखने का क्यों ना को रख ले पे ठीक नहीं रहेगा सेठ जी ने कहा भैया नौकरी करनी है तो हमारे पास कर लो नौकरी बोले सेठ जी कर लेंगे भैया काम होगा संतों की सेवा करना क्या तुम्हें संतों की सेवा करने आती है बोले सेठ जी संतों की सेवा का अभ्यास तो हमें कई वर्षों से है सेठ जी विचार कर रहे हैं डेढ़ बालिश का और कई वर्षों से सेवा करता आ रहा है चलो रहने दो छोड़ो अच्छा भैया संतों की सेवा करोगे बोले हाँ सेठ जी करेंगे भैया आपका नाम क्या है आपके माता पिता कौन हैं? उस समय उस बालक ने कहा कि सेठ जी अपने राम का नाम है अंतर्यामी और माता पिता का कोई ठिकाना नहीं है तो जी विचार करते शायद मात पिता पधार गए होंगे मर गए होंगे जबकि भगवान तो ठीक ही कह रहे हैं अंतर्यामी ठाकुर जी का नाम और भगवान के मात पिता कौन क्योंकि भगवान ही मात पिता है कि तमेव माता चा पिता तमेव तमे व बंधु चा सका तमेवा, तमेवा विद्या विद्याम तमेव सर्व मम देव देवा भगवान ही सब कुछ है शेर जी यंत्री को घर पर लेकर आ गए शेर जी ने अंतर्यामी से यह भी पूछा था कि पगार पानी क्या लोगे? अब अंतर्यामी ने कहा शेर जी अब अपने राम को पगार पानी के क्या भी सकता बस रहने के लिए छत और खाने के लिए भोजन मिल जावे अपने राम को बहुत है लेकिन सेठ जी मैं खाता बहुत हूं और यदि मेरे खाने पीने पर कोई प्रतिबंध कर दी तो मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा सेठ जी ने कहा कि अपने राम को कोई कमी नहीं है बेटा जितना चाहे तू खाना सेठ जी घर पर लेकर आ गए थे आजी सुनती हो अपनी पत्नी से कहा अरे बड़ा अच्छा सेवक मिल गया है नाम है अंतर्यामी संतों की सेवा करने का बहुत अभ्यास है इसलिए आज से हमारे संग ही रहेंगे क्योंकि इसके माता पिता तो है ही नहीं सैतानी कोई बड़ी दया आ गई अब तो भक्तो अंतर्यामी खूब संतों की सेवा करें, उनके सर दबाए उनके कपड़ों को धोएं, उनको भोजन परोसें उनके बर्तनों को उठावे उनके पगों को दबावे त्रिलोचन महाराज जी भी खूब सेवा कराते थे, थे एक दिन त्रिलोचन महाराज जी व्यापार के काम से चले गए सवेरे और यहाँ सेठानी जी पड़ोस में गीत गाने के लिए चली गई पड़ोसन ने सेठानी जी से पूछ लिया अरे सेठानी जी सब कुशल मंगल तो है बड़ी दुबली पत्ली नजर आ रही हो अब सेटानी जी ने कहा कि हमारे अपने राम को तो कोई कमी नहीं है भगवान का दिया हुआ सब कुछ है लेकिन हाँ एक मुझे चिंता बड़ी सताती है जब से वो सेवक आया है अंतर्यामी एक वक्त में दस दस रोटी खा जाता है उसके लिए पका पका कर थक गई लेकिन बेन जितना खाता है उतनी सेवा भी करता है किसी से कही मत नहीं तो हमें छोड़कर चला जाएगा बस इतनी बात हुई पड़ोसन से संध्या में जब त्रिलोचन महाराज जी आते हैं भक्तों पत्नी ने प्रसाद पर, परोसा त्रि, त्रिलोचन महाराज जी का नियम था वो अंतर्यामी के बिना भोजन नहीं पाते थे अरे अंतर्यामी अरे मेरे बेटा अंतर्यामी आओ बेटा भोजन पालो अंतर्यामी आवे नहीं त्रिलोचन महाराज जी ने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरा अंतर्यामी कहा चला गया पत्नी ने कहा कि स्वामी वो तो सुबह से ही नजर आ रहा है तो सेठ जी को अंतर्यामी की बात याद आ गई अरे तुमने कहीं उनके खाने पीने के ऊपर कोई प्रतिबंध तो नहीं लगा दिया सेटानी जी कहती मैंने तो उसे मना नहीं किया लेकिन पड़ोसर में चर्चा चली के खाता बहुत है अब त्रिलोचन महाराज जी विचार करते हैं चर्चा तुमने करी पड़ोसन के यहां और अंतर्यामी यहां से गायब हो गया अब तो त्रिलोचन महाराज जी समझ गए कि ये अंतर्यामी नहीं ये तो मेरा गोविंद ही अंतर्यामी था जो मेरे यहां सेवा कर रहा था त्रिलोचन महाराज जी ने भोजन की थाली को पीछे कर दिया साहब अब पति नहीं खावे तो पत्नी कैसे खावे तो पति पत्नी व्रत लेकर बैठे तीन दिन तक ना खावे ना पीवे भगवान से रहा नहीं गया और भगवान त्रिलोचन महाराज जी के यहां आ गए अरे पाए लागू सेठ जी ऐसे वैष्णव का घर कहां मिलने वाला महाराज इसलिए हम तो लौट कर आ गए त्रिलोचन महाराज जी ठाकुर जी के चरणों में गिर गए वाह सरकार आप मेरे भगवान मेरा कर्तव्य आपकी सेवा करना और मैंने तेरह महीने आपसे सेवा करवाई तेरह महीने भक्तों सेवा करिए भगवान ने यहां रो रहे लेकिन अब भगवान वहां नहीं रहे क्योंकि वो जान गए हैं और जान गए हैं तो अब सेवा नहीं करवाएंगे इसलिए वहां से चल दिया इसलिए विषम पितामह जी कहते हैं कि प्रभु भक्त आपसे जो नाता जोड़ ले आप वही नाते के अनुसार भक्त के यहाँ आ जाते हैं आप सेवक तक बन जाते हैं भक्तों के।